श्री लीला प्रसंग सप्तम अध्याय भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण देव सन 1885 की पुनर्यात्रा तथा गोपाल की, मा की मां थे। थे की अवशिष्ट बातें अनन्याचितों ये जना पर्युपास तेषा नृत्याभियुक्ता योगक्षेम वहाम्यहम गीता बलराम बोस के घर पर पुनर्यात्रा के उपलक्ष में उत्सव कामरहाटी की ब्राह्मणी को गोपाल रूपी श्री भगवान के दर्शन प्राप्त होने के कुछ दिन बाद रथ यात्रा के अवसर पर बाग बाजार स्थित बलराम के घर पर श्री रामकृष्ण देव का शुभागमन हुआ भक्तों की भीड़ लगी थी बलराम बाबू आनंदोन्मत्त हो सबकी समुचित आदर अभ्यर्थना कर रहे थे बोस महोदय वंश परंपरा में पुस्त पुस्तैनी भक्त थे उनकी भक्ति केवल एक जन्म की ही नहीं थी उनके तथा उनके परिवार वर्ग के प्रति श्री रामकृष्ण देव की कृपा भी असीम थी श्री देव के श्रीमुख से हमने सुना है कि किसी समय संकीर्तन करते हुए श्री चैतन्य देव को नगर प्रदक्षिणा का दर्शन करने की श्री रामकृष्ण देव की अभिलाषा हुई थी उस समय भावावेश में उन्हें वह दर्शन प्राप्त हुआ था वह एक अद्भुत घटना थी असीम जनता तथा हरिनाम में उद्दाम उन्मत्तता दृष्टिगोचर हो रही थी और उस उन्मत्त तरंग में निमज्जित सभी के भीतर प्रेमोन्मत्त श्री देव का उन्मादक आकर्षण दिखाई दे रहा था अपार जन समूह धीरे धीरे दक्षिणेश्वर के बगीचे में अवस्थित पंचवटी की ओर से श्री रामकृष्ण देव के कमरे के सामने होकर आगे बढ़ रहा था श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे कि उस संकीर्तन मंडली में जो से जो दो चार चेहरे श्री राम देव के हृदय में सदा के लिए अंकित हो चुके थे भक्ति ज्योति से परिपूर्ण बलराम बाबू का स्निग्धोज्वल चेहरा उनमें से अन्यतम था बलराम बाबू जिस दिन सर्वप्रथम श्री राम देव के दर्शन के लिए दक्षिणेश्वर काली मंदिर में उपस्थित हुए थे उस दिन उनको देखते ही श्री राम कृष्णदेव पहचान गए कि यह वही व्यक्ति है बोस महोदय की कोठार में उड़ीसा के अंतर्गत जमींदारी है तथा श्री श्याम चांद विग्रह की सेवा है श्री वृंदावन में भी कुंज तथा श्री श्याम सुंदर की सेवा है एवं कलकत्ते के मकान पर भी श्री जगन्नाथ देव का विग्रह यह विग्रह अब कोठार में है तथा सेवा दी है श्री राम कृष्ण देव कहा करते थे बलराम का अन्न शुद्ध है वंश परंपरा से उसके यहाँ देव सेवा तथा अतिथि साधुओं की सेवा होती चली आ रही है उसके पिता सब कुछ जाग कर वृंदावन में बैठकर हरि नाम कर रहे हैं उनका अन्न मैं खूब खा सकता हूँ मुंह में देते ही मानो अपने आप भीतर चला जाता है वास्तव में श्री रामकृष्ण देव के इतने भक्तों में से बलराम बाबू का अन्न ही अत्यंत प्रीति के साथ उन्हें ग्रहण करते हुए हमने देखा है जिस दिन प्रातःकाल वे कलकत्ता जाते थे उस दिन उनका मध्यान्ह भोजन बलराम बाबू के घर पर ही हुआ करता था ब्राह्मण भक्तों के अतिरिक्त दूसरे किसी के घर पर उन्होंने कभी अन्न ग्रहण किया था या नहीं इसमें संदेह है किंतु यह अवश्य है कि नारायण या विग्रहादि का प्रसाद होने पर बात अलग थी अलौकिक महापुरुषों के अत्यंत साधारण नित्य नैमित्तिक कार्यों में भी कुछ न कुछ अलौकिकत्व तथा अभिनवत्व रहता है जिन्हें श्री राम देव का एक दिन के लिए भी दिव्य संग प्राप्त हुआ है वे इस बात के मर्म को भली भांति हृदयंगम कर सकेंगे बलराम बाबू के अन्न ग्रहण के संबंध में भी थोड़ी सी गहराई के साथ विचार करने पर इसकी उपलब्धि हो सकती है साधन काल में किसी समय श्री रामकृष्ण देव ने श्री जगदम्बा से, से प्रार्थना की थी माँ मुझे शुष्क साधु न बनाना मुझे सरस बनाए रखना जगदम्बा ने भी उन्हें यह दिखा दिया था कि उनकी रसद की खाद्य वस्तु आदि की व्यवस्था के लिए चार रसदार भेजे गए हैं श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे कि उन चार में से रानी रासमली के धामान मथुरा जी प्रथम तथा शंभुनाथ मल्लिक द्वितीय थे कलकत्ते के अंतर्गत शिमला निवासी सुरेंद्र मित्र को जिन्हें श्री राम देव कभी सुरेंद्र तथा कभी सुरेश कहकर पुकारा करते थे वे आधा रसदार कहा करते थे अर्थात सुरेंद्र पूरा रसतदार नहीं है यही वे कहा करते थे मथुर बाबू तथा शंभु बाबू की सेवा अपनी आँखों से देखने का हमें सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है क्योंकि उन दोनों के देहावसान के बहुत दिन बाद हम श्री रामकृष्ण देव के समीप उपस्थित हुए थे किंतु श्री देव के श्रीमुख से हमने सुना है कि वह एक अद्भुत घटना थी श्री रामकृष्ण देव ने अपने रसदारों में से अन्यतम कहकर बलराम बाबू का कभी निर्देश किया हो या हमें विदित नहीं है किंतु उनके जिस प्रकार सेवा अधिकार को हमने देखा है हमारी दृष्टि में वह अद्भुत प्रतीत हुआ है एवं मथुर बाबू को छोड़ अन्य रसदारों के सेवाधिकार से वह किसी अंश में न्यून नहीं था फिर किसी समय इस विषय की चर्चा करने का हम प्रयास करेंगे इस समय हम इतना ही कहना चाहते हैं कि बलराम बाबू जब से दक्षिणेश्वर में उपस्थित हुए थे उस दिन से लेकर श्री रामकृष्ण देव के महाप्रयाण के दिन पर्यंत श्री राम देव को अपने लिए चावल मिश्री सूजी साबूदाना, बार्ली सेवई टेपियोका इत्यादि जो कुछ भोज्य सामग्री की आवश्यकता होती थी प्रायः उन समस्त वस्तुओं की व्यवस्था वे कर दिया करते थे तथा सुरेंद्र या सुरेश मित् मित्र ने दक्षिणेश्वर से श्री रामकृष्ण देव के दर्शनार्थ उपस्थित होने के बाद थोड़े ही दिन में श्री रामकृष्ण देव के सेवादि के निमित्त जो भक्तवृंद दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के समीप रात्रि रात्रियापन किया करते थे उनके लिए रजाई तकिये तथा भोजनादि की पूरी व्यवस्था कर दी थी यह कौन कह सकता है कि किस निगूढ़ संबंध से ये लोग श्री राम देव के साथ संबद्ध थे किस कारण से उन्हें ऐसा उच्च अधिकार प्राप्त हुआ था क्या यह कहना किसी के लिए संभव है हमने तो इतना ही समझा है कि ये लोग महान भाग्यशाली तथा श्री जगदम्बा के चिन्हित व्यक्ति थे अन्यथा लोकोत्तर महापुरुष श्री रामकृष्ण देव की वर्तमान लीला में इस प्रकार विशेष सहायक बनकर जन्म लेना इनके लिए संभव न होता तथा श्री राम कृष्ण देव के शुद्ध बुद्ध मुक्त अंतकरण में इन लोगों के चेहरे इस तरह अंकित न रहते जिससे इनको देखते ही वे पहचान गए तथा उनके लिए यह कहना संभव हुआ कि ये सब यहाँ के हैं इस विशेष अधिकार को लेकर ये आए हुए हैं